श्री रामकृष्ण वचनामृत श्री रामकृष्ण और सर्वधर्म समन्वय भोजन के उपरांत श्री राम कृष्ण छोटे तथ्य पर आराम कर रहे हैं कमरे में लोगों की भीड़ बढ़ रही है बाहर के बरामदे भी लोगों से भरे हैं कमरे के भीतर जमीन पर भक्त बैठे हैं और श्री राम कृष्ण की ओर एक दृष्टि से ताक रहे हैं केदार सुरेश राम मनोमोहन गिरिंद्र राखाल भवनाथ मास्टर आदि बहुत लोग वहां पर मौजूद हैं राखाल के पिता आए हैं वे भी वहीं बैठे हैं एक वैष्णव गोसाई भी उसी स्थान पर बैठे हैं श्री राम कृष्ण उनसे बातें कर रहे हैं गोसाईयों को देखते ही श्री राम कृष्ण सिर झुकाकर प्रणाम करते थे कभी कभी तो उनके सामने साष्टांग प्रणाम करते नाम महात्मा अथवा अनुराग श्री राम कृष्ण अच्छा तुम क्या कहते हो उपाय क्या है गुसाई जे नाम से ही सब कुछ होगा कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है श्री हाँ नाम की बड़ी महिमा तो है पर बिना अनुराग के क्या हो सकता है ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होने चाहिए सिर्फ नाम लेता जा रहा हूँ पर चित्त कामने और कांचन में है इससे क्या होगा बिच्छू या मकड़ी के काटने पर खाली मंत्र से वह अच्छा नहीं होता उसके लिए कंडे का ताप भी देना पड़ता है गोसाई। तो अजामिल का क्यों हुआ वह महापात की था ऐसा पाप ही न था जो उसने न किया हो पर मरते समय अपने लड़के को नारायण कहकर बुलाने से ही उनका उद्धार हो गया श्री रामकृष्ण शायद अजामिल पूर्व जन्म में बहुत कर्म कर चुका था और यह भी लिखा है कि उसने बाद में तपस्या भी की थी अथवा यो कहो कि उस समय उसके अंतिम क्षण आ गए थे हाथी को नहला देने से क्या होगा फिर धूल मिट्टी लिपटाकर वह ज्यों का त्यों हो जाता है पर हाथी खाने में घुसने के पहले ही अगर कोई उसकी धूल झाड़ दे और उसे नहला दे तो फिर उसका शरीर साफ रह सकता है मान लिया कि नाम से जीव एक बार शुद्ध हुआ पर वह फिर तरह तरह के पापों में लिप्त हो जाता है मन में बल नहीं वह प्रण नहीं करता है कि आप कि फिर पाप नहीं करूंगा। गंगा स्नान से सब पाप मिट जाते हैं सही पर सब लोग कहते हैं कि वे पाप एक पेड़ पर चढ़े रहते हैं जब वह मनुष्य गंगा जी से नहाकर लौटता है तो वे पुराने पाप पेड़ से कूदकर फिर उसके सिर पर सवार हो जाते हैं सब हंसे उन पुराने पापों ने उसे फिर घेर लिया दो चार कदम चलते ही उसे घर धर जबाया इसलिए नाम भी करो और साथ ही प्रार्थना भी करो कि ईश्वर पर अनुराग हो और जो चीज़ें दो दिन के लिए है जैसे धन मान देह सुख आदि उनसे आसक्ति घट जाए